गिर स्वाव वर्धयामो वचो विद सुमृि को नोम हे ईश्वर हर को उत्पन्न करने वाले गीर्भि गिर का रूप क्या है कौन सी भी भक्ति क्या है ये, ये। आ क्या है त्वा है। द्वितीय अर्थ में तुमको तुम्हारी यम हम लोग कौन वचो विद जानने वाले या जो विद्वान हैं क्या करते हैं वर्धयाम बढ़ाते हैं कह डिक कहते हैं सुख देना सुख को एक सुंदर सुख देने वाला हाँ हमारे अंदर हमको अविश प्रविष्ट होइए यह है कि जो विद्वान लोग हैं ईश्वर तो को बढ़ावे बात तो कैसी है ईश्वर को बढ़ाने वाली है। को कैसे बढ़ा सकते हैं क्या ईश्वर का बढ़ना जो है ये ईश्वर में हुआ या दूसरे में हुआ का तो नहीं हुआ ना हा तो कह रहेगी तुमको बढ़ाते हैं हम आ तो आम तुमको आपको द्वारा होगा ना गिर भी णी के द्वारा तुमको की बात आई थी ना जो शिष्ट का वचन होता है वो नहीं ज्ञापक होता है अगर सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं लग रहा है तो फिर होता है अर्थांतर का ज्ञापक होता है वो तो पढ़ना ये ईश्वर में कभी संभव नहीं है तो बढ़ाते हैं ये वाक्य नहीं होगा ठीक है तो अपने आप बढ़ा हुआ होता ही है उसको कौन बढ़ाई नहीं किसी से तो और उसको बढ़ाने वाला जो छोटा होता है वो बड़े को कैसे बढ़ाएगा हमसे से तो धनवान हो जाएगा विद्वान से कैसे विद्वान को पढ़ाएगा के द्वारा है विद्वान तो सारे अल्पज हैं तो और ईश्वर तो कुछ कर ही नहीं सकते बढ़ा ही नहीं सकते युद्ध का जो सीधा अर्थ है इसका नाम ला अर्थ नहीं लगेगा संभव नहीं होने से वचन है वचन तो है तो मिथ्या हो नहीं सकता मिथ्या नहीं होगा तो अब क्या होगा फिर इसका हम अर्थांतर करेंगे सिद्धांत सिद्धांतरण के द्वारा ये नहीं बनेगा ऐसा किया जा सकता है तो सिद्धांत के द्वारा या दर्शन के द्वारा जैसे भी कहेंगे आधार पर फिर यह अर्थ बदला जा सकता है यदि करण का ही होता है ये अन्यपक भवती परिभाषा पीछे बताया कर्म का ही लेकिन फिर भी इसके पीछे सिद्धांत चाहिए होगा कि ईश्वर सर्वज्ञ है जीवात्मा अल्पज्य है वह ये उसका कुछ नहीं कर सकता है तो फिर अब क्या होगा कि अभिधा का त्याग कर देंगे अब लक्षणा व्यंजना जो भी होगा उसको लगाएंगे फिर नहीं घटेगा कि हम उसको बढ़ाते हैं घटना बढ़ना अब क्या होगा हमारे अंदर है में हमारे अंदर ही जीवात्माओं में भी ईश्वर का जो घटना बढ़ना है यानी ईश्वर से संबंधी जो बुद्धि है ज्ञान है ये घटना बढ़ना होता है इसका ईश्वर तो के बारे में कितना ज्ञान है लोगों में इसर से ईश्वर साफ हो गया है वो नहीं वही ज्ञान का घटना हो गया है आज ईश्वर संसार से विदा हो गया घट गया नहीं है अब संसार इसको ही बढ़ाना ईश्वर को बढ़ाना है हर में जो ईश्वर की प्रतिष्ठा समाप्त हो समाप्त हो गई उसके जानने वाले समाप्त हो गए तो इनको ही बढ़ाना ईश्वर का बढ़ाना है ये बताया फिर इसमें उपाय की उसके साधन क्या है कैसे बढ़ाएंगे ईश्वर को कमी के द्वारा द्वारा लोक में तो ईश्वर की ऐसी प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले क्या होगा इसमें कहा गया है कि व्यय व्ययम का मतलब होता है कौन पुरुष है ये तो कह सकता था, था ना कि लोग आपको बढ़ावे लोग आपको बढ़ावे ऐसा भी हो सकता था ना पर ऐसा परिवहन आपको तो आप दोनों ढंग से होगा ना औरों के लिए तो वाणी के द्वारा होगा बढ़ाना ईश्वर का लेकिन उसको बढ़ाने के लिए पहले अपने में बढ़ा हुआ होना चाहिए ना बढ़ा हुआ है तो निकाल के क्या देंगे आने में तो पूरा ही आएगा ना केवल ईश्वर का जब तक पूरा स्वरूप नहीं आ जाता है अपने पास तब तक पूरा बढ़ा ही नहीं अभी हाँ, भी होगा अनुमानिक भी होगा प्रत्यक्ष वाला भी होगा जितना है उतने के उतने करते जाएंगे हम शाब्दिक रूप में भी करेंगे अनुमानिक में भी बढ़ाएंगे और उससे अधिक प्रत्यक्ष के लिए करते रहेंगे हम तो प्रत्यक्ष के लिए करते ही रहेंगे दूसरों को भी इसी स्तर पर लाने का करेंगे प्रत्यक्ष स्तर पर जाने वो भी तो जनाना तो शब्दों से ही होगा पहले तो ईश्वर के बारे में अन्य लोगों के सामने चर्चा करना उपदेश करना कम होगा और स्वयं भी उसके लिए स्तुत करना पड़ेगा भी है कि पहली बात तो होगी कि स्वयं को ही करना चाहिए कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है अपने को ही नहीं। लोगों के उन विचारों का खंडन करना होगा जो ईश्वर के बारे में गलत मान्यता बन गई है उस मान्यता को हटा करके जो वास्तविक मान्यता है उसको प्रस्तुत करना होगा भी होता है धीरे धीरे धीरे अभी क्या है ना एक छोटा व्यक्ति अगर किसी काम के लिए निकलता है उससे नहीं होता धीरे धीरे धीरे अगर समूह बन जाता है वही तो वो बढ़ने लगता है आप देखिए सभी में ऐसे होता है देश पराधीन था यही भारत तो ये कितने लोग लड़ने वाले थे स्वतंत्रता का नाम लेने वाले कितने लोग थे पहले इसका क्या हुआ उसके साथ नाम कितने ऐसे लोग मर गए हैं जिनका इतिहास में नाम आया ही नहीं अभी तक और आएगा भी नहीं एक तो लौकिक चीज है ना ये तो स्वतंत्रता जैसी चीज है इदान करना पड़ा है और दूसरे चीजों को भी ले लीजिए जहां भी कोई विरुद्ध स्थिति में हम काम कर रहे होते हैं तो संघर्ष और कोई उपाय नहीं होता उसका चोरी करने वाला भी तो अब संघर्ष करके ही चोरी करता है ना टाकर डालने वाला भी तो अगर वो संघर्ष नहीं करे दुसाहस तो कैसे डाल पाएगा वो सभी को करना पड़ता है चोरों को भी करना पड़ता है और जो व्यापारी है उनको भी करना पड़ेगा संघर्ष दोनों को करना पड़ेगा बहुमत जिनका हो जाएगा बल जिनका बढ़ जाएगा उनके लिए सरलता होती है चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो कर्म जिसके साधन प्रबल हो जाएंगे उसका सरल हो जाएगा जिसके साधन छीन हैं, दुर्बल हैं, नहीं हैं। जो ईश्वर की प्रतिष्ठा नहीं है लोक में मन जो है जो बड़े स्तर के लोग हैं चाहे धर्माधिकारी है शक्ति साधन जिनके हाथ में है शक्तियों का ईश्वर के साथ नहीं है संबंध ये लोग ईश्वर के विरोधी है को स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं, ये कम सारी दुनिया उनके पीछे है अभी भी तो बड़े बड़े जो महात्मा हैं, साधु सन्यासी या किस किसी भी क्षेत्रों के लिए लो धार्मिक क्षेत्र में जितने भी है है चाहे कोई भी है जो धर्म के क्षेत्र में लोगों में प्रतिष्ठित है ना वो व्यक्ति ईश्वर के बारे में नहीं बोलता है उनके भीड़ बैठती है ना उनके प्रवचन सुनो जा करके वो ईश्वर के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे उनका नाम वहां आएगा लेकिन वो नाम अपनी को बनाने के लिए होता है अपनी व्याख्या होती है ईश्वर के द्वारा अपने द्वारा ईश्वर की व्याख्या नहीं होती वहां पर अधिकतम देखिए जो धार्मिक क्षेत्र में है उसमें सबसे बड़ी मान्यता कौन वाली है अहम भी संप्रदाय है हिंदू वाले वो सारे के सारे अहम अद्वैत में ही है सारे को और आत्मा को भी मानते हैं क्या नहीं देता वही तो ना? को मान करके भी वो आत्मा को ईश्वर बनाएंगे फिर की तो तो है? करते हैं यानी कि दो तत्व तो नहीं होता है अधिकतर जितने भी माने जाएंगे ना ये पौराणिक आदि लोग भी जो मूर्ति पूजा वाले भी हैं, है, जितने भी हैं, आपको जितने पढ़े लिखे विद्वान मिलेंगे अंत में जाएंगे तो उनकी यही मान्यता मिलेगी अंदर की यही हो जाता है मिल अंत में नहीं तो कुछ नहीं वो तो इस नाम से बोलेंगे कि ये मिल जाता है उसमें हाँ ये आत्मा जो है ईश्वर में मिल जाता है तो बना इसी को ईश्वर इस बनाया है ना उसने ईश्वर को नहीं बनाया लेकिन जीव को ईश्वर इन्होंने बना दिया और अवतार वाले वो अ छोटा करते ही हो ईश्वर को जीव बनाते हैं वो, तो उसके बारे में भी ईश्वर तो समाप्त हो जाएगा ना जब जीव बनेगा जो ईश्वर को जीव से बड़ा मानते भी हैं अवतार आदि तो उनका क्या होता है कि हम तो जीवात्माए उनके जैसे कम कर्म थोड़े कर पाएंगे वो तो उसका कर्म है जहां धर्म की बात आएगी ना कि देखो उसने कहा है वो कहा है वो तो वो कर सकता है हम थोड़े करेंगे चाहे राम थे चाहे कृष्ण थे अवतार लिया था तो बड़े बड़े काम इनके हिस्से का है हमारा थोड़े है हाँ वो तो वो थे इसलिए वो कर सकते हैं हम थोड़े कर सकते हैं तो यहाँ आजाणी मानने को तैयार है ना उसकी वहां ईश्वर को कहा माना इसने तो एक तरफ हो जा हम एक तरफ हो जाएंगे तो मानना कहां हुआ यथार्थ मानना तो नहीं हुआ ना ये यथार्थ में तो होता है यदि आप बड़े मान रहे हैं तो उसकी अजय माननी पड़ेगी ईश्वर के लिए ईश्वर परिधान आता है ना ईश्वर परिणाम का क्या अर्थ होता है अजय का पालन होता है और कुछ नहीं अर्थ होता है ईश्वर की और यहाँ ईश्वर की आज पालन का मतलब ही नहीं है क्योंकि हम तो जीव हैं हम कर ही नहीं सकते इसको हम तो उलट पुलट ही करेंगे आपकी नहीं मानेंगे आइए आपके हाथ की है तो वो कहा माना उससे संख्या की गिनती से भले मान लेता है व्यक्ति यहाँ चलो ईश्वर को एक तरफ करते हैं वो भी एक आत्मा है भी एक आत्मा है संख्या मतलब होता है यहां हम मानते हैं उसका अर्थ होता है हम उसके अनुकूल चलेंगे छोटा मानता है तो बड़े अनुसार व्यवहार करते हैं वो बड़ा मानते हैं तो उसे हम छोटे होकर के व्यवहार करते हैं व्यवहारिक स्थिति जो होनी चाहिए ना वो नहीं आती है वो जितने भी ले लीजिए आप सभी की यही मिलेगी तुलनात्मक जो व्यवहारिक स्थिति होनी चाहिए ना ईश्वर के साथ नहीं मिलेगी किसी में विवादियों में तो मिलेगी नहीं उसकी संभव ही नहीं है अद्वैतवाद में जो आत्मा को जहां बनाया जाता है परमात्मा हानि क्या है ईश्वर के जितने गुण हैं सब लोप कर दिए जाते हैं जो ज्ञान गुण है और जो व्यवहार गुण है उसको लोप कर दिया जाता है आत्मा जब बनेगा परमात्मा तो सर्वज तो है सिद्ध कि नहीं हो सकता ये सर्वजता की अनुभूति तो नहीं होगी ना इसको चाहे कुछ कर ले आनंद की अनुभूति होगी ठीक है लेकिन जो दूसरे उसके सर्वज गुण है जो न्याय गुण है और जो करना है ये तो नहीं आएगा ना कितना ही कुछ कर लो जो ब्रह्म जाएंगे तो ये काम इसको अलग कर देंगे ये इसीलिए उनको फिर क्या करना पड़ा संसार को मिथ्या करना पड़ा क्योंकि आचरण वैसे करने पड़ेंगे अगर ये सर्वज्ञ हो गया ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा ना इसको तो देना पड़ेगा न्याय करना पड़ेगा सारे जीवों की व्यवस्था करनी पड़ेगी सारे काम करने पड़ेंगे अगर उस पद पर तुम चले गए वही हो गए तो उसके काम तो करने ही होंगे लेकिन उसको नहीं मानते फिर ये ने जितने गुण है अगर कोई ईश्वर बनता है तो वो गुण युक्त ही तो होगा ना गुण से रही कोई पदार्थ कैसे बनेगा आप खीर बना दें दे कुछ भी नहीं हो जला करके राख कर दो दूध को और खो ये मीठ खीर है दूध चावल मिला के आग पर रखने का नाम तो नहीं है ना खीर खीर अपना एक द्रव्य है उसकी गुण है होती तब उसको कहते हैं कि ये पदार्थ है अब बन गई खीर ऐसी कोई व्यक्ति विद्वान बन जाता है और उसको लिखना भी ना आए और अपने नाम का उच्चारण भी करना ना आए उसको भी विद्वान कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ना विद्वान विद्वान के लक्षण होते हैं उसकी गुण होते हैं जब वो गुण नहीं आया तो कैसे विद्वान कह देंगे ऐसे कोई कहेगा मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूं और उसके पास धेला भी नहीं है कटोरी लेके कहे मैं सेठ हू तो कौन मानेगा उसको सेठ तो ऐसे ही जब ईश्वर के गुण नहीं आते आत्मा में तो नहीं हो सकता है ये आत्मा नहीं आते गुण उसके कितना ही कोई सिद्ध हो गया है आत्मा लेकिन उसमें सर्वज्ञता कभी नहीं आती है का क्या अर्थ होगा के जो गुण हैं वही है ना भगवत्ता से नहीं होगा ना यहां द्रव्य होना चाहिए ईश्वर एक द्रव्य है अर्थ नहीं हुआ जिसको ईश्वर कह रहे हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं उसका अपना एक अर्थ है वो सर्वज्ञ है सर्व्यापक है सर्वशक्तिमान है उसका नाम है ब्रह्म या ईश्वर अगर ये आत्मा वो नहीं बोलता अगर ये अर्थ वो नहीं लेते तो फिर उसमें आपत्ति नहीं है फिर तो एक कल्पी दूसरा हो गया ना ये वो तो वही रह गया उससे फिर वहां आपत्ति की बात नहीं लेकिन वो ये नहीं मानते हैं ऐसा वो अंतिम ही मानते हैं सारे अंतिम ही मानते हैं लेकिन उसके धर्म नहीं बताते हैं ये यही तो घपला करते हैं ना वो गोलमोल सारी धोखा देना और क्या चीज होता है लोगों को? नाम तो ले लेंगे वो वाला फिर कहेंगे नहीं जी वो नहीं है ये तो फिर बोल क्या रहे थे तुम इसीलिए तो पहले उसको लक्षण सिद्ध करो ना कि इसको हम कह रहे हैं कोई नाम जो होता है अपने आप में कुछ होता है क्या नाम किसी वस्तु का होता है ना जिसमें गुण होगा द्रव्य होगा वो नाम उसका हुआ करता है तो नाम तो केवल साधन है उसको बताने का तो नाम से जिस अर्थ को बता रहे हो पहले उसको बताओ ना कि कैसा है वो वो तो गोलमोल करते रहते हैं वो नहीं बताते हैं उसको इस जो भी है वेदों में जिस ईश्वर का वर्णन है वो सर्व्यापक है सर्वज्ञ है सृष्टि की रचना करता है वो इसकी सारी व्यवस्था करता है जीवों का कर्म फल देता है ये सारे गुण उसके अंदर है ना नित्य है कभी उसमें भूल नहीं करने की है वो इतनी सामर्थ्य है तो ये एक द्रव्य विशेष है ना है शरीर में वो नहीं आ इसीलिए होगा ना जो सर्व्यापक वस्तु है उसको एक देशी कैसे करेंगे जो नित्य सर्व्यापक है नित्य में कोई बदलाव ही नहीं हो सकता है पहले तो तो हो गया लेकिन ईश्वर एक है जो वैदिक ईश्वर है वो दो भी नहीं है तीन भी नहीं है एक है वो तीन, तीन तो जो ए, नहीं है ना यही तो बात है ना जो मुख्य ब्रह्म है जिसको कर, वेद में जिसको ब्रह्म कहा गया है या जिसका नाम ईश्वर शास्त्रों में वर्णन है चाहे योग दर्शन में सांख्य दर्शन में वो कार्य कारण के रूप में नहीं है उपनिषद में उसका नतस्य कारणम कार्यम च विद्य उस ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया है उपनिषद में उसमें क्या उसका कोई कारण कार्य नहीं होता है ब्रह्म कोई भी कारण नहीं है किसी से बना नहीं है वो और उसका कोई कार्य उससे कुछ बनता भी नहीं है उसमें खंड नहीं उसके विभाग नहीं हो सकते हैं उसके अखंड का है उसको तो जो अखंड होगा उसमें भी अंश कहां से आएगा तो ब्रह्म का पहले स्वरूप ही नहीं करते हैं ना स्पष्ट झगड़ा तो यही होता है हो तो सकता है पूरा मना किया हुआ है कार्य ब्रह्म कारण ये अपनी कल्पना है इन लोगों की वाले रहे हैं। हाँ नहीं गलत बात है ये कहीं नहीं उपनिषद में ऐसा उपनिषद में तो साफ लिखा है ना तस्य कार्यम करणम से विद्य थे स्वभाव की तस्वीर बल उसके ज्ञान बल क्रिया की बिल्कुल स्वाभाविक है उसके पास कोई साधन भी नहीं होता है क्योंकि जो सर्व्यापक है उसको साधन की और अपेक्षा क्या हुई वो तो पहले ही पहुंचा हुआ है ना उस जगह साधन तो वहां हम लेते हैं ना जहां स्वयं नहीं जा सकते जो वहीं खड़े हैं तो साधन क्या करेंगे अब सहायता तब लेते हैं जब अपनी शक्ति नहीं काम करती है और जब वो सर शक्ति माने तो दूसरे की सहायता ही क्यों लेगा वो? जब है तो वो पूछेगा क्या किससे तो कहा है? जो नहीं लिखा हुआ है श्रुति में शास्त्रों में जो प्रतिपादन है वो ब्रह्म जिस प्रकार का है वो ये लोग पहले बताते नहीं उसको अपनी मान्यता से नए नए तरह के बना देते हैं तो उससे आपत्ति नहीं पहले वो करो ना कि अगर हम इस ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो वादा ही नहीं है फिर जाओ करो लेकिन ऐसा नहीं कहते वो दिखाना जब होता है ना उसी को पकड़ते हैं फिर वो जो भी कह रहा है मैं ब्रह्म वो छोटे वाला नहीं पकड़ता है मैं छोटा वाला ब्रह्म वो बड़ा ही मानता है अपने को सबसे बड़ा वाला मानता है और ये पक्का है कि ईश्वर एक ही है ब्रह्म एक है शास्त्र में कहीं नहीं दो आया है वेद की जो मान्यता है वो एक है इसमें सा नौ अथर्वेद में आता है न द्वितीय अस्थि न तृतीय न चतुर्थ नौ तक संख्या उसने गिनाई है कि नौ तक नहीं है और नौ से आगे संख्या नहीं होती है इसका मतलब आगे है ही नहीं वो बस एक है वो तो अब ये आएगा अगर एक है तो दो तरह की नहीं हो सकती वो वस्तु उसका एक नियत स्वरूप होगा ना कोई भी नित्य है और एक ही है तो आप कैसे बदलेंगे उसको बदल ही नहीं सकते है ये भी अकेला अकेला होता है और ये नित्य है तो इसमें भी बदल पर, परिवर्तन नहीं कर सकते ये जीवात्मा अल्पज्य स्वभाव से है तो स्वभाव से तो स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है ये सर्वज होगा ही नहीं कभी एकदेशी है तो सर्व्यापक कभी होगा ही नहीं ये तो इस मान्यता से देखिए दर्शन की मान्यता से तो ब्रह्म बन ही नहीं सकता वैसे स्वभाव नहीं बनेगा ये जितने जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं जिनके सामने लाखों की संख्या बैठती है वो लोग इस रूप में व्याख्या नहीं करते उनको जो है ना वास्तविकता वो जाने नहीं देते उनमें हर तरह से घोल घोलमेल करके रखते हैं उसको बुद्धि उनकी चक्राते रहते हैं साफ साफ बताते ही नहीं उनको और फिर चक्राते रहते हैं फिर कहते हैं कि गुरु की करो तो फिर आ समझ में आ जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा तेरा वो सारा का सारा अपने में लाने का चक्कर केवल है भी साधु संत महात्मा है ना अगर वो अपने से बढ़ ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा है तो समझिए झूठा है है वो तो ये उनको लोभ ना मूर्ख है वो व्यक्ति हाँ ये सारे के सारे चक्कर है यही है यानी सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है वो ये जो अपने से मतलब ईश्वर के लिए नहीं कर रहा है प्रस्तुति अपने को छोटा नहीं सिद्ध करके ईश्वर को बड़ा सिद्ध नहीं कर रहा हो समझो तो सबसे बड़ा धूर्त है वो यह ज्ञानी कह लीजिए जानबूझ के करता है तो धूर्त है वो गुरु भी वही केवल हो सकता है जो परम गुरु तक हमको ले जाए और गुरु की कोई परिभाषा नहीं होगी दो ही तो गुरु होंगे ना एक सबसे बड़ा गुरु है एक अपना जो व्यक्तिगत है गुरु है तो अपना व्यक्तिगत गुरु भी तभी गुरु है जब उस परम गुरु से हमारा संबंध करा सकता है उसको अपने पास रखने का नियम नहीं है बीच में क्यों रखेगा जो अधिकारी से नीचे आप किसी के आदमी को रोक ले अपने पास वो बुरा नहीं मानेगा क्या तो ये इन सभी को चक्कर में डाल के अपने पास रखते हैं उधर नहीं जाने देते हैं यहां तक इन्होंने बोल दिया कि मैं बढ़ाऊ बताओ चक्कर में डाल दिया इन लोगों को तो अब बुद्धि इन्हें किन नहीं होगी सोचेंगे नहीं उस बारे में इसे बढ़ करके है ये सोचते ही नहीं है तो नहीं सोचेंगे तो प्रवृत्ति कैसे होगी और अधिकतम के देखिए यही हाल है पहले अपने को उपेक्षित या छोटा करके जो भी है ऐसी करके ब्रह्म का नहीं करते प्रतिपादन आपकी सहायता मात्र करने वाला हूं आपका उद्देश्य तो ईश्वरी है इस रूप में नहीं करते हैं उद्देश्य जितने भी देख लीजिए जहां तक होगा सभी में मिलेगा यही जो भोले भाले महात्मा है जिनको बाबा कहते हैं संत समाज जो होता है संत समाज भी अजंत के कारण यही भूल किया उसने के ईश्वर का प्रतिपादन नहीं किया उन्होंने गोलमोल कर दिया क्योंकि उनको पहले पता नहीं था पढ़ा लिखे तो थे नहीं वो अधिकतम अनपढ़ वाले हैं सारे जितने भी हैं ना वाले हैं ये उनकी बुद्धि तो चलती नहीं थी पूरी शास्त्रों जैसे तो वो इतना काटपीट कर ही नहीं सकते थे तो तो पढ़े नहीं। लेकिन भी तो गड़बड़ थे ना इन्होंने सर्व्यापक भी और एक भी बोला है रामायण में पढ़ो जाकर के या वो था उसमें नहीं, वो तो है ना वो नहीं साफ लिखा है कि वो सर्व्यापक भी है और एकदेशी भी है ऐसा कुछ है एक सी। ये, ये कितना बड़ी भ्रांति है एक ही वस्तु कैसे हो सकती सर्व्यापक भी और एक देशी भी वो कि भाई आप आ, थे, मत और जबकि सारी की सारी क्या है कि अविद्या ही है केवल भ्रांति सारी इस अविद्या को ही हटाना होता है तो ये देखिए अब गलत है ना ये, ये दृष्टान्त उस पर लागू नहीं होगा ना पत्थर पिघल करके पानी हो जाता है फिर पत्थर होता है क्या बर्फ तो हो जाएगा ऐसा इन पत्थर तो नहीं होगा ना सभी वस्तुएं तो ऐसी होती नहीं तो ये तो दोनों तरह के मिल रहे हैं अब दृष्टांत एक ऐसा भी दृष्टांत है जो बदलता ही नहीं है और दूसरा है कि बदलता है तो कौन वाला ले है? अब दृष्टान्त विरोध हो गया ना अनेकांतिक नहीं लिया जाता है तु दृष्टान्त नहीं दृष्टान्त होता है जिस विषय में दोनों तरह की बात होती है वो दृष्टान्त माना ही नहीं जाता है हर समय हो एक, एक, एकांतिक होना चाहिए जो पक्ष बदलता नहीं हो तो ये तो बदल जाता है इसलिए मान्य नहीं होगा पहले तो अब जब सीधी सी बात है जो पदार्थ नित्य है ये नियम है ये कटेगा ही नहीं कभी वो नहीं बदलेगा तो ईश्वर के बारे में यदि आपने कह दिया कि वो नित्य है अखंड है व्यापक है सर्वज्ञ है सारे जितने भी गुण आप एक बार गिना देंगे उसको बदल ही नहीं सकते नहीं बदला जा सकता है तो अब कोई बदलता है तो मिथ्या हुआ ना ये और जो ऐसे ही मानता है तो उसको जानी कैसे कहेंगे नहीं जानता है वो आपको अगर पता है कि अग्नि से हाथ जलती है तो डाल देंगे क्या उसमें हाथ नहीं डालेंगे ना यानी जैसा हमारा जान होता है व्यवहार वैसे ही होता है अगर उल्टा पुल्टा व्यवहार हो रहा है तो जान ठीक नहीं है तो इन लोगों का व्यवहार सारे ऐसे ही उल्टे पुलटे है लोग तो ऐसा वही तो बता रहा हूं ना उसके लिए है ना कि ईश्वर जो होगा उसके गुण कहा गुरु में है हो ही नहीं सकता है वो सारी की सारी बातें क्या होती है गौण होती है मुख्य रूप में भी कोई बात कही जाती है गौण रूप में भी कही जाती है जैसे ये अभी ये गौण रूप में ही तो कथन है ना हम बढ़ा रहे हैं आपको मुख्य अर्थ नहीं होगा ना ये अब लिखा तो वेद का है वचन अब इसको ऐसे सीधे कोई अर्थ करने लग जाए वो तो अनर्थ होगा भले ही वेद का है अब हमको बदलना पड़ता है ना अर्थ क्योंकि अर्थ ऐसा नहीं होता है और शब्दों के लिए नियम है कि वो अर्थ के अनुकूल होना चाहिए अगर सीधा अर्थ नहीं दे रहा है शब्द तो बदलो उसको ये शब्दों के ही मर्यादा है ऐसी तो आपको बदलना पड़ेगा नहीं बदलते तो अर्थ नहीं कर सकते आप और व्यवहार में हम खूब प्रयोग करते हैं दूसरे शब्दों का दूसरे अर्थों में करते हैं ना लेकिन वहां हमको क्रांति नहीं होती है वहां मानते हैं सिद्धांत को अब किसी को कह देते हैं कि देखो गधा है बोल देते हैं लेकिन गधा का अर्थ मतलब वही अर्थ थोड़े लेते हैं गधाए है। बदल देते हैं ना हम अर्थ तो ऐसा शब्दों का अर्थ बदलना तो है न्याय है बदला जा सकता है इसलिए होगा कि शब्द में जो जहां लिखा हो जरूरी नहीं है वही होगा बदल भी जाएगा वो अब होगा कि अर्थ के अनुकूल कर बताना होगा कहीं भी ये नियम यह याद रखिए कि जो नित्य कह दिया गया है उसमें कहीं कोई परिवर्तन किसी भी अवस्था में नहीं होगा नीति का मतलब ही होता है एकरस रस वो देश की स्थिति से नहीं बदलेगा काल के कारण नहीं बदलेगा किसी भी कारण नहीं बदलेगा वो नित्य नित्य होता है नित्य में भी नहीं बदल सकता डाल देते हैं गोला को अब बोलते हैं कि ये अग्नि है लेकिन गोला अग्नि थोड़े होता है तब भी गोला रहता है अग्नि नहीं हो जाता है समुद्र के अंदर में नदी का पानी अधिकतम दृष्टांत यह दिया जाता है ये नदी सक के समुद्र बन जाती है लेकिन तत्व अर्थ देखिए क्या है इसका समुद्र का में नदी का पानी मिल करके भी क्या वो पानी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है वहां आपको उसका क्षेत्र का सीमा नहीं पता आपको इसलिए आपके पकड़ में नहीं आता है वो बाहर का पानी नहीं जाएगा समुद्र में बारिश का पानी नहीं आएगा और उससे उड़ता रहेगा तो सूख जाएगा समुद्र उदाहरण आपको यहां बाल्टी से लेना पड़ेगा बाल्टी में आप इतना भी पानी डालते हैं या निकालते हैं तो हिलता है कि नहीं पानी तो नहीं। मात्रा उसकी बढ़ जाती है कि नहीं पानी अगर पानी अगर में मिल जाता तो मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए थी तो मात्रा बढ़ती है ना इसका मतलब इसकी अपनी सत्ता वहां है एक ही हो सकती है वो हमारी अनुभूति में ऐसा लगेगा अनुभूति प्रमाण पीछे आई थी ना बात अनुभूति अर्थ के अनुकूल प्रमाण होती है केवल अनुभूति प्रमाण नहीं है ठीक है ऐसा लगेगा इसके पीछे जो चीज रखी हुई है अब यहाँ देखिए आपको दिखाई नहीं देती है वो सामने आ गया ना लेकिन वस्तु अभी भी है ना वो अनुभूति तो नहीं हो रही अपने को लेकिन वस्तु अभी भी है तो जरूरी नहीं है कि अनुभूति पूरी की पूरी होगी इसलिए अनुभूति को भी परीक्षण करना पड़ेगा कि किस स्तर की है वास्तविक है या नहीं अभी कारण यह होता है कि हमको एक काल में एक ज्ञान बनाना पड़ता है और यह होता भी ऐसे ही है चित्त के सामने जो भी विषय आएगा चित उससे रमता है तो एक काल में दो ज्ञान हुआ नहीं करता यह नियम है दर्शन का भी सिद्धांत है कि एक क्षण में दो ज्ञान नहीं होंगे एक काल में एक ही ज्ञान हुआ करता है तो अपने को जानेंगे तो दूसरे को नहीं जान पाएंगे दूसरे को जानेंगे तो अपने को नहीं जान पाएंगे तो इस कारण से दोनों को जानना चाह रहे हैं तो एक को पहले बंद करना पड़ेगा तो दूसरे को जान पाएंगे लेकिन दो ज्ञान होने के बाद वो दोनों ज्ञान से संबंधित एक तीसरा ज्ञान ऐसा होता है वो दोनों को मिला के होता है पानी में अभी नमक नहीं था या मीठा आपने नहीं डाला था तो पानी मीठा है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ ना आपको लेकिन आप डाल देने के बाद चीनी ये मीठा शरबत है ये ज्ञान हो गया ना शरबत जब आपका शर्बत ज्ञान हो रहा है तो उसमें दोनों ज्ञान मिला हुआ है पानी का ज्ञान और मीठी का ज्ञान मिला हुआ है पहले नहीं था तो ऐसे ही एक बार तो होगा जब पहले पहले जानेंगे ना ईश्वर को जब जानने लगता है समाधि में प्रथम तो उसमें अपना अपना ज्ञान जो होता है बंद होता है अपने वाला ज्ञान होगा ईश्वर वाला ज्ञान आएगा सामने लेकिन कालांतर में जाकर के दोनों उभरेगा फिर मैं भी हूं और ये भी है जैसे हम दोनों अभी दूसरे को जान रहे हैं कि नहीं मैं भी जान रहा हूं और आपको जान रहा हूं ऐसा लग रहा है ना दोनों होता है पहले नहीं होता है एकदम नई चीज या कोई नया व्यक्ति एकदम से आ जाए तो आप अपने को भूल जाएंगे उसको देखने लगेंगे वो अपना याद नहीं रहता है वहां लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर लगने लगता है मैं जान रहा हूँ दोनों को जाना जा सकता है साइकिल चलाते हैं पहले पहले सीखते हैं तो क्या होता है हैंडल पकड़ते हैं तो वो पैडल नहीं चलता है पैडल देखते हैं तो हैंडल नीचे पकड़ में आता है वो बाद में न पैडल पकड़ते हैं ना हैंडल पकड़ते हैं सारे चला लेते हैं ऐसे लेकिन उस समय ज्ञान रहता है उसका पहले नहीं हो पाता है तो चित्क ऐसी होती है पहले उसका ज्ञान नहीं हो पाता है लेकिन कालांतर हमें फिर दोनों का होगा पर यह अनुभूति में अंतर है अर्थ में नहीं हुआ अंतर अनुभूति के अनुसार अर्थ नहीं बदलता है, नहीं तो कहते है कि पर अर्थ नहीं हुआ ना उससे अलग ये तो आपकी अनुभूति हो गई ना अलग एक अनुभूति मात्र से अर्थ तो नहीं बदला ना अर्थ नहीं बदला तो तो बाकी चीज रही गई वहां तो अर्थ को ही बदलते हैं ये वो अर्थ नहीं करते हैं ये हमको लगता मात लगते में आपत्ति नहीं है आपत्ति तो है कि ये अर्थ बदल जाता है अर्थ यह है कि ईश्वर चूंकि व्यापक है तो व्यापक ईश्वर हमारे हृदय में जो है ना ये ही सूर्य में भी है आ, जो यहाँ हूँ वही मैं वहा हूँ वो कहीं का भी नाम ले सकता है दो नाम बता दिया बस कि जो वहां है यह मत समझना की अलग अलग है दोनों वहीं जो हूं मैं जो बनाने वाला हूँ तुम्हें बनाने वाला भी हूं या जो वहा विद्यमान है वही मैं हूँ बोलने या अनुभव करने वाला नहीं कह रहा है ऐसा नहीं करेगा ना ऐसा अपने शरीर की तो अनुभूति आपको हो रही है सूरज की हो रही है क्या होने चाहिए ना अगर आप कहते हैं कि यही मैं हूँ वही मैं हूं तो जैसे यहाँ आपको लग रहा है वहां भी लगना चाहिए ना वहां कहा लगता है आपको है। हम कहने का मतलब यही है उस जैसा मैं हूं कोई नौकर नहीं बोल देता है मालिक नहीं है यहां कहो क्या है मैं हूं देता है उसका तो वो मालिक तो नहीं हो जाता है ना तो तो बे सारा तो मतलब गौण अर्थ में होता है ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म का एक धर्म आनंद की जब उसके अंदर होने लगती है ना बहुत प्रबल रूप में अनुभूति तो उसके लगने लगता है मैं ब्रह्म ऐसा होता है वेद मंत्र में वर्णन यही आएगा आपको मैं हो गया आदित्य मैं सूर्य हो गया मैं ये हो गया वो हो गया फिर हम सब्ति उसी ढंग की होगी उसमें उसके गुण के आधार पर कथन हो रहा है यानी तत्व बदल गया ये नहीं है अनुभूति उसकी हो रही है जैसे अभी आप क्या है ना गाड़ी में बैठते हैं आप गाड़ी चलाते हैं तो अब कोई गाड़ी से बदलना होता है नया नया ड्राइवर क्या करता है वो अपने आप को इधर करता है पहले बचने के लिए स्कूटर पर भी आप चलाएंगे तो अगर आपको बदलना होगा ना तो स्कूटर को हटाएंगे नहीं जा पहले अपने आप को हटाएंगे जबकि नहीं बच सकते आप मोड़ते हैं ना या अब इंजन में कभी बैठ के देखना और गाड़ी से पार कर रही हो दोनों तो आप भीतर बैठे बैठे भी खींचेंगे अपने को तो खींचने से थोड़े कुछ होगा वहां टक्कर तो गाड़ी से हो गई नहीं आप गाड़ी में जुड़े नहीं है लेकिन आप गाड़ी में मान रहे हैं कि मैं गाड़ी हूँ तो गाड़ी को साथ में करता है अलग अपने को नहीं करता है, तो करता है ऐसा ही ये ऐसे इसको तादाद में कहते हैं हमारी बुद्धि उसमें ऐसी जुड़ जाती है अलग देख नहीं पाते हैं यो, दर्शन की भाषा में इसको कहते हैं जनता समापत्ति इसका नाम है समापत्ति हमारी बुद्धि किसी भी वस्तु विषय को घेर लेती है और वैसी की वैसी वो लग्न हो जाती है वही अनुभूति हमको होती है समापत्ति ये चित्त का धर्म है ऐसा बुद्धि का धर्म ही है यही है तो ये जानना पड़ता है वहां पर इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं। इसलिए अर्थों को जानने में बाधा रहती है ये लोग जानते नहीं है सभी चीजों को पढ़ते नहीं है सारा वो पढ़ना भी नहीं चाहते बुद्धि में फिर उप। और परिश्रम करना पड़ता है कुबाड़ा हो जाता है फिर करके देखा हूँ अपना ही बता रहा हूँ दोनों चीजें होती है ऐसी जो बैठा हुआ है वो नहीं करता है हम करते हैं है, तो है। हाँ वो हो जाता है नए ड्राइवरों को मैंने देखा ऐसा करते हुए और हम बैठते हैं तो हम भी करते हैं पुराने को नहीं देखते हम ऐसा करते हुए तो किसी का होगा तो बुद्धि उसी रूप में दिखाएगी अपने को नहीं बता लगेगा कि मैं अलग से कुछ हूँ अब वही अनुभव करेंगे आप तो बुद्धि का हो जाता है धर्म तत्व तो नहीं बदलता है इससे तो ये सारी चीजें जानने की है यही आता है कि विद्वान लोग ईश्वर को समाज में राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक या विश्व स्तर पर वो प्रस्तुत करें अभी ईश्वर जानने वाले नहीं है इतने ऊंचे स्तर के लोग नहीं है इस कारण से सारे में ईश्वर का अभाव है इसको जानने वाले दो चार यदि हो जाएं पूरे संसार में फिर से फैल जाएगा पहले ऋषि मुनि इतने लोग होते थे इस कारण से पूरी सत्ता व्यापक रहती थी वैदिक लोगों में राजाओं में सब में होता था मौलिक पुरुष नहीं है अब एक भी नहीं है फिर वो नहीं हो पाता है प्रभाव आप अकेले भी जान लेंगे ना तो हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे फिर आपको इस तरह के हो जाएंगे एक तो भी संबंध नहीं है तो नहीं होगा काम होता रहता है नहीं जितना जान ले आपने उस स्तर का जनाएंगे आगे के लिए करते रहेंगे अगला करने के लिए अगर बाधा कुछ हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं उसको आपका जब हो जाएगा फिर कराएंगे उसको आ, ऐसा नहीं होता है दोनों काम होते रहते हैं तक... हो जाता है नहीं पूरा पूरा छोड़ा नहीं जा सकता है कुछ काल विशेष के लिए कर सकते हैं ऐसा क्योंकि पूरा लगातार चलता भी नहीं है वो आदि से अंत तक एक ही बार चाहेंगे ना मुझे सफलता मिल जाएगी होता नहीं ऐसा इतने स्तर की बुद्धि नहीं बनती है सहायता नहीं होती है और स्थितियां नहीं रहती सब बदल जाती हैं। दोनों तो काम करने पड़ते हैं और जो लोग करते हैं ना वो भी यही करते हैं जो सात महीना के लिए नीचे आते हैं व्याख्यान देते हैं और फिर व्यवस्था करके फिर जाते हैं वो तो सारी जड़ी ही सूख जाएगी जड़ उनकी यही रहती है यह तो व्यवस्था करने वाले होते हैं उनके नहीं तो अपने आप करना पड़ता है छोड़ना तो होता ही है नहीं छोड़ेंगे मर मर जाएगा भूखा फिर क्या करेंगे ऐसा तो होता है कुछ काल के लिए किया जा सकता है पूरा बंद मौनादि जैसे कर लेते हैं ये होता है कि आगे फिर करेगा ही तो इस रूप में होता रहेगी उसके उसके लिए होता है कि ये शास्त्र है ना हमारे इससे हमारा विरोध नहीं होना चाहिए इसके अनुकूल बोलते हैं तो बताने में गलत होता है कि प्रमाण रखते हैं पास में वही अगर प्रमाण फिर भी आप प्रधानता दे रहे हैं ना शास्त्र को आप तो आपको जैसा भी लग रहा है शास्त्र में प्रमाण है तो ठीक है अभी कल को बदल जाएंगे तो आप बता देना कि ये बदल गया ऐसे चलेगा ये